को अध्याय द्वितीय बृहदारण्यकोपनिषद शांक भाग संवाद आख्यायिका संबंध प्रसिद्ध एवं मृत्यो रुक्ति कालक्षण कर्मलक्षण चुनरसौ व्याख्याता सच स्वाभाविका ज्ञान संगास भूत विषय मृत्युस्मादतिमुक्तिख्याता सानसास्पदोध्याभूत विषयपरछि ग्रहा्रहलक्षणों मृत्यु तस्मा परिन्नूपा मृत्योरमुक्त मृत्यो रूप्यग्नादीत न्युत प्रकरणे व्याख्यातानि अश्वल प्रश्ने त तहिता आख्याय का संबंध तो प्रसिद्ध ही है काल रूप और कर्म रूप मृत्यु से अति मुक्ति की व्याख्या की गई किंतु जिससे अति मुक्ति की व्याख्या की गई है वह मृत्यु क्या है वह मृत्यु स्वाभाविक अज्ञान जनित आसक्ति का स्थान अध्यात्म और अधिभूत विषय से परिचिन ग्रह अति ग्रह रूप है उस परिचिन रूप मृत्यु से अतिमुक्त एवं पुरुष के अग्नि आदि अपरिशिन्न रूपों की व्याख्या उद्गीत प्रकरण में की गई है अश्वल के प्रश्न में उसी के अंतर्वर्ती किसी विशेष का वर्णन है वह यह विशेष ज्ञान सहित कर्मों का फल है इस संसारा मोक्षक कर्तव्य इतो बंधनूप मृत्यो स्वूपमुच्य बदस मोक्षक कर्तव्य यदप्यतिमुक्स स्वूप मुक्त त्रापी ग्रहा्रहाभ्या मृत्यु तथा चोक्त असना ये मृत्यु एस एवं मृत्यु इति आदित्यम पुरुषमंगी इस साध्य साधन रूप संसार से मोक्ष करना है इसलिए यहाँ से बंधन रूप मृत्यु का स्वरूप बतलाया जाता है क्योंकि बद्ध को ही मुक्त करना होता है तथा तो जो अति मुक्त का स्वरूप बताया गया है वहाँ भी वह मृत्यु रूप ग्रह और अतिग्रह से अति मुक्ति विशेष रूप से मुक्त नहीं है इस विषय में कहा भी है मुख ही मृत्यु है भूख ही मृत्यु है यही मृत्यु है इत्यादि आदित्यातर्गत पुरुष को अंगीकार करके श्रुति कहती है एक ही मृत्यु बहुत प्रकार की है तदात्मपनोंो हि मृत्यो राति मच्यतुच्य नृहाह मृत्युपो नथत मनसो दौश शरीर ज्योतिपि मनसच ग्रह स कामतिग्रहेण इति वक्षति प्राणो वैग्रह सोपने नाग्रहेण इति वाग्वै ग्रहः स नामनाति ग्राहेन च तथा सनाति विभागे व्याख्यात अस्चारि चैतद प्रवृत्तिण न भवति नीति अग्नि के तादात्म्य को प्राप्त हुआ पुरुष मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है ऐसा कहा जाता है किंतु वहाँ मृत्यु के रूप ग्रह और अतिग्रह ग्रह न हो ऐसी बात नहीं है तथा इस मन का शरीर है और ज्योति रूप वह आदित्य है मन ही ग्रह है वह काम रूप अतिग्रह से गृहित है ऐसा श्रुति कहेगी भी तथा प्राण ही ग्रह है वह अपान रूप अति से गृहित है और वाक ही ग्रह है वह नाम रूप अति ग्रह से गृहित है ऐसा भी श्रुति कहेगी तीन अन्नों का विभाग करते समय हमने इनकी ऐसी ही व्याख्या भी की है तथा इस बात का भी अच्छी तरह विचार किया जा चुका है कि जो प्रवृत्ति का कारण होता है वही निवृत्ति का भी कारण निवृत्ति का भी कारण नहीं होता के चित्त सर्वमेव नृवत्ति कारण मन अतः कारणास्वस्ृत्योन्मुच्य उत्तरमुत्तर प्रतिपद्यमानो व्यावृत्थम प्रतिपद्यते न तो तथम आवैतक्षया सर्व मृत्यु दैतक्ष पर्थत मृत्योरातीमति मुच्यते अतच आपेक्षिकी गौड़ी मुक्तिरतराल सर्वेत अबारण दारण्यकम कोई कोई तो सारे ही साधनों को निवृत्ति का कारण मानते हैं इस कारण से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फल को प्राप्त होने वाला कर्मठ भी पूर्व पूर्व मृत्यु से मुक्त हो जाता है अतः वह उस उत्कृष्ट फल को त्यागने के लिए ही प्राप्त करता है तद्रुप होने के लिए नहीं इस प्रकार द्वैत का क्षय होने तक सब मृत्यु ही है द्वैत का क्षय होने पर तो वह परमार्थतः मृत्यु की प्राप्ति से अतिमुक्त हो जाता है इसलिए बीच में जो मुक्ति बतलाई जाती है वह अपेक्षिकी और गौरी ही है इस प्रकार यह सब कल्पनाएं बृहदारण्यक से बाहर की है। ही है नु सर्वैकत्व मोक्ष है तस्मा सर्वम अभवत इति श्रुते पूर्व पक्ष किंतु सबकी एकता तो मोक्ष ही है क्योंकि इसलिए वह सर्व हो गया ऐसी श्रुति है बाढ़ते न तो ग्रामों यजेत पशुकामो यजेत तादर्थम यदि हदतामें आसाम ग्राम पशु पशुस्र्गास्ती ग्राम पशु स्वर्गाद गृह्येर गृह्यू कर्मफलवैचिवेषा यदि च नाम चैदिक तादर्थमेव संसार एवं ना भविष्यत सिद्धांति ठीक है यह तो बृहदारण्य का विषय है परंतु ग्राम की इच्छा वाला जजन करे पशुओं की इच्छा वाला जजन करे इत्यादि श्रुतियों का तात्पर्य मोक्ष में नहीं हो सकता यदि इनका तात्पर्य अद्वैत में ही हो तो इनका ग्राम पशु अथवा स्वर्गादि के लिए होना संभव नहीं है और इनसे ग्राम पशु और स्वर्ग आदि का ग्रहण भी नहीं होना चाहिए परंतु कर्मफल वैचित्र रूप विशेषों का ग्रहण होता ही है यदि वैदिक कर्म मोक्षार्थ ही होते तो संसार ही नहीं रह सकता था संसार का मूल तो कर्मफल ही है इसी के भोग के लिए उत्तमाधम जोनियों की प्राप्ति होती है यदि कर्मों का फल मोक्ष ही माना जाए तो फिर संसार का कोई कारण ही नहीं रहता अथ तदर्थ्य अनुनिष्पादित पदार्थ स्वभाव संसार की चेत रूप दर्शनार्थ आलोके सर्वपि तत्रस्थ प्रकाशत एवं पूर्वपक्ष यद्यपि कर्मश्रुति मोक्षार्थक है तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए पदार्थ का स्वभाव ही संसार है जिस प्रकार की प्रकाश रूप दर्शन के लिए होने पर भी उससे वहाँ रखे हुए सभी पदार्थ प्रकाशित होते ही हैं अतः कर्म के मोक्षार्थक होने पर संसार ही नहीं रह सकता था ऐसी शंका नहीं उठानी चाहिए न प्रमाणानुपत्ते है अद्वैताथत् वैदिक विद्या कर्मण विद्यासहिता अन्यु निष्पादित्व प्रमाणानुपत्ति न प्रत्यक्ष नानुमान मत एवं चागम सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं हो सकता यदि ज्ञान सहित वैदिक कर्मों को मोक्षार्थक माना जाए तो उनसे किसी अन्य पदार्थ के अनुनिष्पन्न होने में कोई प्रमाण नहीं हो सकता इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है न अनुमान और इसी से आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता उभयम एक वाक्यन प्रदर्शियत इतनी चेत कुल्या प्रणयनालोकलोकाधिवत पूर्वपक्ष यदि ऐसा माने कि नाली निकालने और प्रकाश करने आदि के समान एक ही वाक्य से कर्मफल और मोक्ष दोनों का प्रदर्शन हो जाता है तो वाक्य ताक्यधर्मापत् ना वा, एक गगत प्रवृत्तिवृत्ति साधन अवगंत शक्य थे कुल्या प्रणयनालोका प्रत्यक्ष सिद्धांति यह बात ऐसी नहीं है क्योंकि ऐसा होना वाक्य का धर्म नहीं हो सकता एक ही वाक्य का अर्थ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का साधन हो यह नहीं जाना जा सकता नाली निकालने और प्रकाश करने आदि में तो यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है नाली खेती सींचने के लिए निकाली जाती है परंतु वह आचमनादियों में भी उपयोगी होती है प्रकाश रूप प्रकाशन के लिए किया जाता है परंतु वह गमनादि क्रियाओं में भी सहायक होता है इसी प्रकार एक ही कर्म प्रतिपादक वाक्यकर्म फल और मोक्ष दोनों की प्राप्ति का कारण हो सकता है यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है यद्युच्यते मंत्रा अस्थे दृष्टि अयमे तो तवदर्थ प्रमाणागम्य मंत्र कि अस्न्थ अहोस्वीद मृग्यमेत ग्रहण तस्मा ग्रहा्रहणलक्षण मृत्युर्बंध तस्मा मोक्षो न च नीमो विषय संधा दिवांतराले सन्ध दिवांतराल वस्थान अर्धजती कौशल यू मृतोरुच्युक गृहा ग्रहा तत्वर्थ उुच्य सर्वो यम साध्य साधन साधनलक्षण बंध ग्रहा विनिर्मोक्ता मोखात निगड़े ही निर्याते निगढ़ तय मोक्षा यत्न कर्तव्यो तस्मा तदर्थे नार्भ है और ऐसा जो कहा जाता है कि इस अर्थ में विद्याम चा विद्याम चा इत्यादि मंत्र देखे गए हैं तो पहले तो यह विषय ही किसी भी प्रमाण से अवगत होने वाला नहीं है मंत्र भी क्या इसी अर्थ में है अथवा किसी अन्य अर्थ में है यह बात भी विचारनी ही है अतः ग्रहाति ग्रह रूप मृत्यु बंधन है उससे मुक्त होने का उपाय बतलाना है इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है जैसे जागृत स्वप्न तो आदि दो विषयों की संधि में स्थित होना असंभव है उसी प्रकार वैदिक कर्मों से न बंधन होता है न मोक्ष अपितु तो बीज की अवस्था प्राप्त होती है ऐसी कल्पना भी असंगत है अतः हम इस प्रकार अर्ध जरतीय व्याख्या करने की युक्ति नहीं जानते यहाँ जो मृत्यु से अतिमुक्त हो जाता है ऐसा कहकर ग्रह और अतिग्रह का वर्णन किया जाता है वह तो अर्थ के संबंध से है यह सब साध्य साधन रूप बंधन है क्योंकि उसके द्वारा ग्रह और अतिग्रह से उसकी मुक्ति नहीं होती बंधन का ज्ञान होने पर ही उसमें बंधे हुए पुरुष का उससे मुक्त होने के लिए यत्न करना आवश्यक होता है अथ मोक्ष के लिए ही इसका आरंभ हुआ है ग्रह और अतिग्रह की संख्या एवं स्वरूप अतः जारत्कारग प्रपक्षवल कतिग्रहः कत्यतिग्रहः इति इति अष्टवती ग्रहा्रहा इति जैसे आधी गाय बूढ़ी हो जाए और आधी जवान रहकर बच्चा देती रहे यह अर्थ जरती कल्पना असंभव है उसी प्रकार कर्मकांड साक्षात मोक्ष या बंधन का नहीं दोनों के बीच की स्थिति का कारण है ऐसा अर्थ भी असंगत ही है फिर उस याज्ञवल्क से जलत्कारु व आर्तभाग ने पूछा वह बोला याज्ञवल्क्य या कितने हैं और अतिग्रह ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं है। याज्ञवल्क्य आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं आर्थभाग वे जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह हैं वे कौन से हैं अथ हैनम ह शब्द एतिथ अथान्तरम अस्वे उपरते प्रकृत जाकत्कारुगोत्रो जरत जरत्कारग्लागप्रक्ष जागवल होवाचेमुखीकरणा पूर्वत प्रश्न कति ग्रहा कथ्यतिग्रहदो वाक्यपरीसम अथनम इसमें हर शब्द इतिहास को सूचित करने के लिए है अथ अनंतर यानी अश्वल के चुप हो जाने पर उस प्रकृति याज्ञवल्क से जो जरत्कारु गोत्र वाला था उस जरदक आर्तभाग ऋतभाग के पुत्र ने के पूछा वह अपने अभिमुख करने के लिए बोला हे hey याज्ञवल्क कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह हैं यह प्रश्न पहले ही के समान है इसमें इति शब्द वाक्य के समपति सूचित करने के लिए तत्र त्र नितेसुवा ग्रहा्रहेशु प्रश्न सैनतेसु यद्रहा अतिग्रहा निर्जा तदा तद्गत गुणस संख्या निर्जा कति ग्रहा कत्यतिग्रह सख्या विषय प्रश्नो नोपदे अथा निर्गाता निर्जाता संख्येय विषय प्रश्न इति के ग्रहः केति ग्रहः इति न नतु कति ग्रहः इति प्रश्नः ग्रहा यह प्रश्न mm. सम्यक प्रकार से जाने हुए ग्रह और अतिग्रहों के विषय में है अथवा न जाने हुओं के विषय में यदि ग्रह और अतिग्रह सम्यक प्रकार से ज्ञात हो तो उनमें रहने वाला गुण जो संख्या है वह भी ज्ञात ही रहेगी उस अवस्था में ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं ऐसा संख्या विषय प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा और यदि उन्हें अज्ञात माना जाए तो संख्य विषय प्रश्न होगा ऐसी दशा में यह कौन ग्रह है और अतिग्रह कौन है इस प्रकार प्रश्न करना चाहिए ग्रह कितने हैं और अतिग्रह कितने हैं ऐसा प्रश्न नहीं अभी च निर्जात साम्यु विशेष विज्ञा प्रश्नों था कतने कठा कथमेत्र कालापा ग्रहा्रहाम पदार्थ के लोके प्रसिद्धा ये विशेषाथ प्रश्न सैन इसके सिवा जिनके सामान्य स्वरूप का ज्ञान होता है उन्हीं के विशेष रूप जानने के लिए ऐसा प्रश्न हुआ करता है जिस प्रकार ये ब्राह्मण कठ शाखा और कलाप शाखा के हैं ऐसा सामान्य ज्ञान होने पर यह प्रश्न हो सकता है कि इनमें कठ शाखा के कौन से हैं और कलाप शाखा के कौन से हैं किंतु यहाँ ग्रह और अतिग्रह नाम वाले कोई पदार्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं है जिससे कि उनके विशेष ज्ञान के लिए प्रश्न किया जाए ननु चतिमुचते इतुक्तम ग्रह गृहत ही मोक्षा स मुक्ति सातिमुक्ति तस्मात् ग्रहा अतिग्रहा किंतु पहले अति मुच्यते अतिमुक्त होता है ऐसा कहा गया है और मुक्ति ग्रह ग्रहगृहत की ही होती है और वहाँ वह मुक्ति है वह अतिमुक्ति है इस प्रकार दो बार कहा है इससे ग्रह और अतिग्रह दोनों ही की प्राप्ति होती है नु तथा चारों ग्रहा अतिग्रहा निर्याता वाक्चु प्राण तत्र मनासी तश्नो नोपद्य निर्यातवाद शंका किंतु यहाँ तो वाक्चु प्राण और मन इन चार ग्रह और अतिग्रहों का ज्ञान है ही अतः सम्यक प्रकार से ज्ञान होने की कारण उनके विषय में वे कितने हैं ऐसा प्रश्न होना उत्पन्न नहीं है न अवधारणा नी चतुष्ट अवक्षित ग्रहादर्शने ग्रह गुण विवक्षया कति प्रश्न उपपद्यत तस्मा स मुक्ति सातिमुक्ति मुक्ति इति मुक्ति दुरुक्ते दुर्कक्ति ग्रहा अपि सिद्धा अतः कति संख्यका ग्रहा कति वा अतिग्रहा इतर आह अष्टौ अष्टावतिग्रहा्रहा अभिता कत में ते नियमेन इति समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया गया अर्थात वहाँ यह बतलाया बतलाना अभिष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं यहाँ तो ग्रह अतिग्रह दर्शन में उनका आठ होना यह गुण बतलाना अभिष्ट है इसलिए वे कितने हैं ऐसा प्रश्न बन ही सकता है पूर्व ब्राह्मण वाक्य से स सा मुक्ति सात मुक्ति ही इस प्रकार मुक्ति और अति मुक्ति दो बतलाए गए हैं इसलिए ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते हैं इससे से आठ भाग यह प्रश्न करता है कि ग्रह कितने संख्या वाले हैं और अतिग्रह कितने हैं इस पर याज्ञ कहते हैं आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं तब आठ भाग पूछता है वे जो आठ ग्रह बतलाए गए सो नियम से किन्हें ग्रहण करना चाहिए